अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कोश पंचका विविक से आत्म ब्रह्म और व्यतिरेक से कोश पंचक से पांच कोशों से अलग कर दिया गया जो जीवात्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त करता था अलग करते ही वो ब्रह्म करके अनुभव हो जाएगा ये बात कहा तत् प्रतिपादिका यानी किस आदर पर आपने कहा था तथ्य श्रुति क्या है? क्या के उनी के मंत्र का सार यहां पर आपको देंगे अंगुष्ठ अंतरात्मा इत्यादि तं छठी वल्ली का सातवा मंत्र है छ सत्र संपूर्ण मंत्र जर्ज में दे रहे देखिए यथाम कम आत्मा युक्त्या समुद्र शरीर यथा दिशी कैबम जैसे मूंज घास से अलग कर दिया गया इसी का तो समान सरकी पंखा आदि बनाने के लिए भी उपयोग होता है बताया था ना चटाई छोटी बनाते हैं हमारे पास है चटाई चटाई, छोटी देखा है ना पहले और पर भी रखते थे उसी तो सीख पतली सीख होती सरकी वो होती है, है।, उससे बनता है। <laughs> अभी नीचे हॉल में ना रखा हुआ वो पंखा भी बनता है पतला सी से वैसे वाला भी पंखे भी हमारे पास है पतला लकड़ी जैसे होता है लेकिन ऊपर से जो घास में कवरिंग है तीन कवर है और एकदम तेज क्यों रहता गोल है फ्लैट गोल तलवार पीछे से चलोगे घास घास। घासा इसी का ही जैसे मूंज घास से बड़ी युक्ति से आदमी क्या करता है वो सर्की को निकाल। बड़ी युक्ति से निकालनी पड़ेगी थोड़ी ऐसा तो उसी प्रकार से यहां पर भी बड़ी युक्ति से आपको अपने आप के तीनों शरीरों से अलग करना पड़ेगा एवं महात्मा युक्तिया युक्ति से अलग कर लिया गया निकाल लिया गया कहां से शरीर तृतया तीन शरीरों से कौन निकाल सकता है धीरे ही षम के द्वारा समस्या ये होती है हो थोड़ी सी आ गई तो विलू घबरा जाता है एकदम देखता हूं ना बड़ा एक बार ऐसे शुरू शुरू गीजर लगी थी गीजर ठंडी का दिन था भयंकर तीदार। तीदार। मेरे से बोला अमीर बोला दुकानदार हटा दूसरी इतने वेदांत सुनते हो अरे एक दिन गर्म पानी चूल्हे गर। इतने हड़बड़ हाट थी क्या गैस है गैस से गर्म कर लो सी समय परेशान होने क्या मतलब धैर्य नाम की चीज नहीं ज्ञापन होता है ना उसका धैर्य रखो हर चीज विपरीत अवस्था में ही परीक्षा है आदमी का और आदमी की परीक्षा क्या होगा सब कुछ अनुकूल है तो क्या परीक्षा हो रहा, खा रहा है खा तो पी रहा, रहा है तो क्या ब्रह्म ज्ञान झाड़ रहा है झाड़ रहा उसे थोड़ी पता चलता है विपरीत अवस्थितियों में कितना धैर्य रखता है उसका सामना करता है और विचलित नहीं होता दुखी ने नयंकर से भयंकर दुख आ जाए तो भी विचलित नहीं होता यही ज्ञान का फल है, ज्ञान का है था। पढ़ लिखने से थोड़े ज्ञानी हो गया पंडित हो गए शब्द जानता है बोलता है अंगुष्ठ इत्यादि अत्यंत धीरे परम प्रेमय जाए थे ऐसा धीर पुरुषों को ही अपर ब्रम की अनुभूति होती है यथा एतन था इस नाम वाले घास विशेष उससे जिस प्रकार से इसी का गर्भस्थम कोमलम तृणम युक्त उसके गर्भ में स्थित तीन परत के भीतर में जो था गर्भस्थ में इसके भीतर में जो छिपा हुआ है उस कोमल तृण है वो कोमल रहता है सुखाने के बाद कड़क होता है उसकी से बहि आवर पत्राणां विभजन लक्षण बाहर में में आवरण के रूप स्थित स्थूल पत्ता उपाय दिख रहा है ढक्का उसको जो है विभजन लक्षण उपायना उसको फाड़ना रूपी उपाय के द्वारा समुद्रीय उस बीज की शिका को सरती को निकाल दिया जाता है एवं आत्मा इसी प्रकार से आप अपनी आत्मा को भी क्या करना है युक्तिया अन्य वितरक लक्षण उपाय अभी जो बताया गया था ना अनुवृत्ति और व्यावृत्ति इस युक्ति के द्वारा क्या करेंगे किनसे अलग किया आपने शरीर तृतीया पंचकोषात् पूर्वोक्ता पूर्वोक जो शरीर तृतय है पंचकोषात्मक है उससे आपने अपने आत्मा को अलग कर लिया कौन इनके द्वारा किया गया धीरे साधन संपन्न अधिकारी भी ब्रह्मचर्या साधन संपन्न अधिकारियों के द्वारा ही अलग कर लिया जा सकता है जब अलग कर लिया गया समुद्रता चिड़ान से लक्षण से उभय और अभिषेक प्रया चिडान जो लक्षण है ब्रम का वही आत्मा का है दोनों का लक्षण कोई अंतर नहीं और घट गया दोनों एक हो गया इस प्रकार से युक्ति से जो कथन करना था वो कथन कर दिया और आप महावाक्य से भी इन्हीं बातों को सिद्ध करना जीव ब्रह्म की एक अभी तक क्या किया श्रुतियों में सहारा नहीं लिया केवल युक्ति से लिया और युक्ति से सिद्ध बात के लिए श्रुति प्रमाण दिया अंत में कठोर परिषद और आप कहते हैं महावाक्य के द्वारा इसी बात को सिद्ध करना युक्तिया कथितम एवं महावाक्य द्वारा ये ग्रंथ तो ग्रंथ इतनी इतनी भाग भाग के द्वारा। भाग। इतनी के द्वारा द्वारा संदर्भने लोकों से तत्त्व निरूपण हो गया उत्तर ग्रंथ भागस अलग कर लिया मुक्त हो गया तो आगे पढ़ाने के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं ऐसी आशंका होने पर आरंभ सार देने के बाद अगले ग्रंथ को क्यों मैं आगे बढ़ा रहा हूँ वो भी समझाएंगे प्रतिज्ञापूर्वक परापरात्मोर एवं युक्त संभावित कथा तत्मस्यादि भाग त्यागे न लक्ष्य थे पर और अपरात्मा मतलब जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों की युक्ति के मात्र से यु, मात्र युक्ति के द्वारा एकता संभाविता ऐक्यत्व को हमने सिद्ध कर दिया लेकिन अब सा एकता वही जीव ब्रह्म की एकता को तत्मस्या महावाक्यों के द्वारा भी भाग आगे न लक्ष्य थे भाग त्याग लक्षणा द्वारा भी हम सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए आगे के ग्रंथ हम शुरू कर रहे हैं परापरात्म ने तत्म पदार्थों का परमात्म जीवात्म एकता मैंने अभिन्नता युक्त लक्षण स्वामी प्रदर्शनादी उपाय नुक्ति के तरह का मतलब क्या दोनों का लक्षण समान। ये भी सच्चिदानंद है वो भी सच्चिदानंद है युक्ति लक्षण के साथ था। और युक्ति क्या उनको अलग करने के बाद फिर क्यों अनुभव में नहीं आ रहा है आवरण की वजह से शरीर त्रुदय रूप आवरण हो पंचकोश रूप आवरण हो उनसे अलग करने पर दोनों का अनुभव होता है ये बात युक्ति से अनुवृत्ति और व्यावृत्ति अनुयी और व्यतिरिक्त द्वारा सिद्ध कर दिखाया है युक्तिया लक्षण साम्य दर्शन आदि उपाय अंगीकारिता स्वीकार करा लिया गया है जो सा एक तत्मस्यादि वाक्य स्पष्टम उसी जीव भ्रम की एकता को हम महावाक्यों के द्वारा भाग त्यागिन वृद्धांश प्रत्यागिन भागत्याग मतलब वृद्ध अंश का त्याग और अविरुद्धांश एक एक को एकत्व को करना यह कार्य को लक्ष्य थे लक्षण आवक्य बोध्य थे बोध कराने के लिए आप आरंभ करते हैं तत्म वाक्य का अर्थ को समझाने अलग अलग अर्थ मालम होना चाहिए पद शब्द अर्थ क्या है तम शब्द का अर्थ क्या है अश्द अर्थ क्या है तीनों पदों का अर्थ ज्ञानोगे तो इस वाक्य का अर्थ को हम निकाल सकेंगे इसलिए सबसे पहले हम पद का लक्ष्यार्थ नहीं पहले बताएंगे पदार्थ भी उन दोनों पदों का अंत में बता देंगे जगतो यदान माया मादायता वसीम निमित्त शुक सत्ता कहते उसी ब्रह्म को हम तब से कर उस ब्रह्म को हम तक गिरा तक गिरा मैंने शब्द ना गिरा कर दिया वाणी में ना, शब्द तब के द्वारा मैं उस ब्रह्म को कहना चाह रहा हूं कौन सा जो जगतो दानम माया आदा यथावसी जो तामसी माया को लेकर जगत को पालन बन रहा है स्वतः पायन कारण नहीं है ब्रह्म ना वो कारण भी नहीं है तो नहीं कहां से होगा कारण भी नहीं है। ब्रह्म केवल तामसी माया को लेकर उसको कह दिया जाता है ब्रह्म को जगत का उपालनकार वही मायाम आदाय जगता यद जगत का जो उपादान कारण है उसी को उसको तमित शुद्ध सत्ता और उसी शुद्ध सत्व माया को लेकर निमित्त कारण भी है बना दो अभी निमित्त उपादान कारण हो गया का माया को लेकर के उपादान कारण हो गया जो ब्रह्म और शुद्ध सत्व माया का शुद्ध सत्व को लेकर के सात्विक शुद्ध सात्विक माया बोले करके, जो निमित्त कारण बना हुआ है उस भ्रम का नाम उस भ्रम को हम से रहे हैं। शुद्ध सत्वांग माया उपादाय निमित्त कारण तामसी माया बोले करके, के उपान कारण बना हुआ है शुद्ध सत्वात का माया बोले लेकर निमित्त कारण बना हुआ है जो भ्रम उस भ्रम तादृश अभिम्त्पादन करो ते यिदानंद ब्रह्मी तमोगुण प्रदान मैयाद उपाधिवे स्वीकृत जगद चराचरात्मक कार्यवर्ग से उपादन अभ्यास शत सत्ताम विशेष प्रदान उपाधि स्वीकृत निमित् उपादनाघ तद ब्रह्म निमित्तोपादान भूप ब्रम्ह तमसी वाक्यस्थेन तत्पदे नो सच्चिदानंद रूपा ब्रह्म है वो क्या किया है उस ब्रह्म ने शुद्ध ब्रह्म जो था ता वो तामसी तमो गुण माया को अपनी उप स्वीकार कर मैंने उपाधिवे स्वीकार करके जगत क्या जगत माने चरा चरा जगत का संपूर्ण कार्य वर्ग का उपाधारण मैंने अध्यास का अधिष्ठान बना हुआ है इतना ही नहीं प्रधान माया विशुद्ध सत्य प्रधाना उसी माया को उपाधि रूप में स्वीकार करके निमित्त निमित कारण बन गया निमित कारण का मतलब क्या होता है उसको क्या क्या जानना होना चाहिए चिकित्सा कृति साध्यता बलवदन और उपाधान प्रत्यक्ष के कारण है ये चारों का होना ज्ञान होना चाहिए आदि कारण का भी ज्ञान है चिकित्सा ज्ञान भी है अनिष्ट अनुबंधी का ज्ञान भी बलवद अनिष्ट अनुबंधित का ज्ञान है उसको सारे ज्ञान वाला होने का नाम ईश्वर हो गया ऐसा हुआ जो ब्रह्म तद ब्रह्म निमित उपादान उभय रूपम ब्रह्म, निमित्त कारण और उपादान कारण उभय रूपा आज़ ब्रह्म है उसी को तदग मिति वाक्य में विद्यमान तत्पद के द्वारा कहा गया है तत्पद उचित क्या, क्या है फिर पम पद वाचार्य है यदा त्ता कामकर्मादिदूषिता आदत्ते तत्म तद ब्रह्म तदच्यते जब वह ही स्वयं मलिन सत् माया को लेकर के मलिन सत्ता कर्म कामकर्मादिदूषिता कैसा है वो कामनाये कर्म आदि दोषों से दूषित सब कुछ उसका स्वार्थी है स्वार्थी परमार्थ रूपा स्वार्थ लेना ठीक है लौकिक स्वार्थ बहुत नुकसान होता, मा होता है पारमार्थिक स्वार्थी हो तो ठीक है लौकिक स्वार्थी हो तो गढ़ महात्मा से बढ़कर स्वार्थी कौन है महास्वार्थी होता है महात्मा नहीं जो परमार्थ के स्वार्थ है ना उसका उसका स्वार्थ कल्याण के लिए खुद के कल्याण से सबका कल्याण होना है इसलिए समाधि के लिए वो सब त्याग दिया सब अपने स्वार्थ है ना समाधि अपना स्वार्थ है मुक्त होना भी एक स्वार्थ है उस स्वार्थ के चक्र में वो सब कुछ त्यागने को त्याग होता है तो पारमार्थिक सत्यारूपी ब्रह्मानुभूति के लिए आप सब कुछ त्याग करके अपना इस उस मुक्ति रूपी स्वार्थ के लिए लगे हो कि नहीं लगे हो नहीं यह हानिकारक नहीं है यह स्वार्थ लाभदायक इन लौकिक विषयों की जो स्वार्थ के लिए गड़बड़ करते हैं त्यागते हैं या कुछ भी करते हैं वो हानिकारक इसलिए कहते हैं काम कर्मा ये दूषिका ताम मनी सप्ताम यदा तत् परम ब्रह्म आदते तदा तमप जिन उच्चते तब उसको तंप से कहा तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म अवस्था जिस अवस्था में मलिन सत्वां ईशद रज तमो मिश्रण ना ईशद रजगुण और तमोगुण का मिश्रण के द्वारा मलिन सत्व प्रधान सत्व प्रधान है जो अतएव जिसलिए मलिन सत्व प्रधान है अतय क्या है काम कर्म से दूषित प्रश्न उठ रहा है ना सत् और मलिन कैसे होगा आप मलिन सत्व बोल रहे हैं ना सत्व में मलिन का जैसे आएगी तब सभी से समझाया का मतलब है ईशद रजगुण और ईशदुण से मिश्रित सत्व रज तमो मिश्र मनि अकेवा काम कर मारे दूसरा इसलिए काम कर मारे दोषों से दूषित है काम शब्द वाच्य जिसको पूर्व हमने क्या कहा था अविद्याशब्द से कहा था उसको मायाम आदत वो माया को स्वीकार गोस्वीकार हो कैसे स्वीकार गया स्वधि स्वीकृति तदा तब को एवं अभिदाया इस प्रकार से पंपजन तव शी गो पंप सेक्याम पदार अवाकूद मुक्ति परस्पर विरोधिखंड सच्चिदनंद महावाक्य लक्ष्यतेमी तुक्तों को पालियों को त्याग तीन उपाधि था ना। तामसी माया विषु सत्व माया मलिन सत्त माया तामसी माए गोले गृपाधन कारण क्या था विष्णुत्व आय गोले गर्वे निमित कारण तत्व ये दो तत्व का था और तम एक ही है मलिन सत्व प्रधान इन तीनों को त्याग दिया जब एक है तो दूसरा नहीं है ना जैसे आपने देखा स्वप्न में शरीर नहीं अनुवृत्ति व्यावृत्ति के दर्दय होता है कि क्या है कि तीनों से रहित ब्रह्म है परस्प की वो दो तो तीनों कैसे हैं परस्पर विरोधी है तीनों ही जैसे स्वप्न शरीर सूर्य शरीर सुषुप्त शरीर तीनों परस्पर विरुद्ध है एक है तो बाकी दो नहीं रह सकते एक साथ में ये भी परस्पर विरुद्ध है ऐसे पर उन तीनों उपाधियों को मुक्तों में त्याग त्याग करके अखंड अखंडम सचिदानंदम अखंड ब्रह्म को महावाक्यन लक्षित है महावाक्य के द्वारा लक्षित किया जा रहा है तीनों प्रकार मानस तीन प्रकार तमह प्रधान विशुद्ध सत्य प्रधान तम प्रदान विषु सत्य प्रदान मल्य सत्य प्रधान ये तीन उपाधियों को लेकर कहा गया था अतएव परसोधी नाम से स्पष्ट परसवरोधी तम और विशुद्ध सत्य और मलि प्रोधी और है ना केवल तम हो और सब प्रसव विरोधी है और विशुद्ध सत्य और मनु सत्व भी परस है तो और है ही तीनों हैं वो एक काल में तो नहीं सकते इसलिए उनको करके कर, कर देना भाग को आपने दिया उपाधि हम त्याग दिया उपाधि त्याग उपहित बच गया और उपहित कौन था चेतन भाई आप हो गए इसलिए अखंडम भेदरहीदिदान्यक्षित महावाक्य लक्षित किया जाता है लक्षणावृत्तिया वाक्या कुह दृष्ट ऐसी लक्षणावृत्ति के द्वारा वाक्यार्थ का बोध करने का कोई लौकिक दृष्टांत भी है क्या भागत्या लक्षण का, का दृष्टान्त कहते हैं सोयम इत्यादिश विरोधत्तिदो त्यागन भावोरेक आश्रयक्ष्यते यहां सक स्वयं देवदत्तः क्या रहा है सो देवदत्तः साने तद्देश परस्पर अयदत्ता सदेश नहीं है एक एकदत्त देशावचिन और उभावचिन देशा देशा देशा हो नहीं सकता है तो इसलिए देश तो में है तो तद देश में तो नहीं हो सकताल में है तो तत्काल नहीं हो सकता और तद देश में है तो एक देश नहीं हो सकता और तत्काल में है तो यह तत्काल में क्योंकि एक अविनप वस्तुओं में एक देश एक काली, एक बार में संबद्ध हो सकता है परस्पर विरुद्ध देश और कालों का संबंध नहीं हो सकता विरोधा इनका का विरोध हुआ तत्ता और इदंता, दोनों का परस्पर विरोध हो गया है तो इसलिए क्या करना पड़ा उन विरुद्ध दोनों भागों का त्याग हो त्याग हो त्याग दो बचा क्या केवल हो। एक एक त्याग नागे का आश्रय, आश्रय का एकमात्र लक्षित होता है वह काल व देश अलक्षित हो गया यानी उन देश कालादि को त्याग करके उन देश उनका आश्रय ग्रीत कौन था देव एक मात्र को ही हम ग्रहण करते हैं तो और तद देश एक देश तत्काल और से विशिष्ट लक्षण को बता रहे हैं धर्मयोर विरोध आद लेन ऊपर से वृद्ध होने के नाते ऐक्य अनुपत्य है उन दोनों को लेकर एक व्यक्ति का बोध रहना संभव नहीं था अर्थ क्या किया आश्रय रूपा और दिया। थे, उसको देवदत्त का जो स्वरूप है उतरे मात्र बोध कराना वहां जैसे लक्षित होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा दृष्टान विधायक दृष्टांति कम दृष्टांत दृष्ट कथन करके अब को कथन करते हैं माया विहाय उपाधि उपाधिजीव अखंडदान पर माया और अविद्या इनको त्याग ये उपाधि थे तत्कोपाधि माया और तम मने अहम कौपाधि अविद्या विहाय उपाधि पर परमात्मा और जीवात्मा का ये जो दोनों उपाधि है इनको पूर्वत एवं विहार कौन है उपाधि माया और अविध्या उनको त्याग करके अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म लक्ष्य थे अखंड जो सच्चिदानंद ब्रह्म रूपा पर ब्रह्म है उसी को यहां लक्षित किया गया है वाक्य में एवं स्वयं देवता इत्यादि वाक्य यथा तत्व देवता इत्यादि वाक्य में जिस प्रकार से आपने किया उसी प्रकार यहाँ पर भी उपाधि परमात्मा जीवन उपाधि दोनों को पूर जो पूर्व में कहा गया था उन्हें विहाय विखंडित सचान परम ब्रम महावाक्य लक्षित है महावाक्य के द्वारा लक्षित किया जा रहा है कि महावाक्य लक्ष्यम सविकल्पकम बुध निर्विकल्पक ये विकल्प्य प्रथम पक्ष दोषमा